जीवन के सत्य पर विचार करने बैठे हैं और विचार के लिए भी समय रखा है तो एक भाई ने उसे विश्व दिया है की मानव सेवा साधन प्रणाली एवं मुख सी विषय में कुछ कहा जाए इसी विषय स्वाम जी महाराज का शेष अंकित वचन हो रहा था स्वस्थ सब लोगों को सुनाई नहीं दे सका इसलिए ये प्रश्न करता भाई मेरे इसी विषय पर सुनना चाहते हैं और बहुत अच्छा विषय है साधु प्रणाली मानव सेवा संघ एक अपनी विशिष्टता है सत्य तो सिर नवीन है सिर पुरातन है उसमें कोई बदलाव हो नहीं सकता सत्य वही है जो सदा सदा से है उस सत्य की अभिव्यक्ति हमारे जीवन में हो जाए इसके लिए जो जो मौलिक उपाय है जिनके बिना कोई भी साधना सफल हो नहीं सकती उन्हीं मौलिक उपायों को एक जगह संगठित करके मानव सेवा समिति स्थान प्रणाली का नाम दिया गया तो अब हम इसी विषय पर विचार करें की ईश्वर विश्वासी होते हुए भी और ईश्वर के साथ अपनी आत्मीयता रखते हुए भी अभी तक मेरा जीवन उनसे दूर क्यों लग रहा है ऐसा ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मील जी ने कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा जैसा तुलसीदास जी ने कहा ऐसा अब तक हम क्यों नहीं बन पाए जैसा महात्मा ईश्वर ने कहा भक्त प्रसाद जी ने कहा ऐसा क्यों नहीं हुआ तो ये तो हो नहीं सकता कि मेरा ईश्वर भी है और मैं ईश्वर विश्वासी भी हूँ और दोनों की भेज मुलाकात नहीं होगी इसको आप मानिएगा ईश्वर भी है और मैं ईश्वर विश्वासी भी हूँ तो हमारे से उसकी भेद मुलाकात क्यों नहीं होगी और जबकि वो दोनों से जनसल असमर्थ ऐसी असमर्थ से ऐसी प्रतिक हो विश्वासी हो तो उसे मिलने के लिए वे अपनी ओर से सब समझे तैयार करते हैं तो ऐसा क्यों होगा कि मिलन न हो तो पहली बात मुझे यही लगती है कि हम लोग इसी को सबसे कठिन मांगते भौतिक तत्वों से बने हुए शरीरों को जिनको हमने अपना माना उनसे मिल लेंगे उनके साथ रह लेंगे उनकी संगति की खुशी उठा लेंगे इसमें विश्वास करते हैं, जो कि संभव नहीं है टूट भी जाता है बिखर भी जाता है निरादा भी हो जाती है और जो सदा सदा से अपना है हम समय मुझको अपनाने के लिए तैयार है जिसका साथ आज तक कभी छूटा नहीं आगे कभी छूटेगा नहीं उसके सामने होने का अनुभव जो है वो हम लोगो को कठिन लगता है परमात्मा अपने से दूर मालूम होता, होता, होता, होता, होता, होता, होता है और ऐसा दिक्कत करता है की पता नहीं कब होता होगा कैसा होता होगा किसको होता होगा यह संदेह अपने जीवन में से पहले निकाल देना चाहिए संदेह मत करिए ईश्वर विश्वासी को ईश्वर मिलन का आनंद आ सकता है कि नहीं आ सकता है ऐसा नहीं सोचना चाहिए जीवन की वैज्ञानिक प्रक्रिया से जीवन का विश्लेषण करने की तो जो एक पृष्ठ भूमि मेरी बनी हुई थी उसी आधार पर मैंने अपने को तो विश्वास पद का सागत माना और मान करके भी एक सारी प्रणाली के उसी ढंग से समझने की शेष रखी तो एक बात मेरी समझ में आई बहुत अच्छी लगी मुझे कि फरमान माने ऐसा तो, तो, तो हम तो मानते हैं ना अगर कोई भाई बहन ऐसे बैठे हो वो ये कहना पसंद करे कि भाई हम तो नहीं मानते मानव सेवा संजी आधनी बनाने में उनके लिए भी गुंजाइश है वे भी हमसे दूर नहीं हैं। उनकी बात को छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर के लिए ईश्वर विश्वास की दृष्टि से हम सब लोग इस बात को मानते हैं कि परमात्मा है तो परमात्मा का होना पन मेरे लिए एक ठोस सत्य है उसके बाद उसके बाद एक और बढ़िया बात है परमात्मा है और परमात्मा से अपना नित्य संबंध है। भक्तों तो की शैली हो गई कि की उनसे अपना नित्य संबंध है और दार्शनिक शैली क्या है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी स्वतंत्र सत्ता है नहीं और अपने में हम भाई बहनों को भाष होता है कि मैं हूँ जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को अपने द्वारा अनुभव करता है वह परमात्मा के अस्तित्व को इनकार नहीं कर सकता मैं हूँ ऐसा आपको महसूस होता है कि अगर अभी मैं किसी का नाम लेकर पुकार है कि नहीं है तो जल्दी से आप सब खड़े हो जाएंगे कहेंगे मैं हूँ अगर किसी का नाम लेकर पूछूँ मैं वो अह है कि नहीं है तो जल्दी से आप बड़े विश्वास के साथ उत्सव तो खड़े तो हो जाएंगे और कहेंगे मैं हूँ मैं हूँ मेरा अस्तित्व तो है मेरी सत्ता है तो तुम्हारा कहते हैं कि भैया जरा छोड़ करके देखो तो इस मैं जो जिसको तुम बड़े सपाटे से करते हो मैं इस मैं को तुमने स्वयं बनाया क्या ये नहीं बनाया छेद में से उपजाया क्या नहीं तो इस मैं की उत्पत्ति जो है से नहीं हुई है जल में सेवा उपजती है खेत में गेहूं उगता है लेकिन इस मई की उत्पत्ति जल में से और हवा में से नहीं होती है इस मई की उत्पत्ति रोगी तत्व में से है जिसका कि अभियान नहीं होता जिसको भक्तजन भगवान कहते हैं जिसको विचारक जन परम सब्त को कहते हैं मैं बन का भाग अभी इसी वर्तमान में हो रहा है तो इसी वर्तमान में जो मौजूद है वो जिसमें से उत्पन्न हुआ उसकी अनुपस्थिति कैसे मानिएगा वो उपस्थित है तो परमात्मा है ये ये भक्तों की शैली है भगवान है ये भक्तों की शैली है और अविनाशी तत्व तो है यह विचारकों की शैली है उस अविनाशी तत्व तो में से हम सब भाई बहनों के मैं पट की उत्पत्ति हुई है इसलिए भी तो उसको मुता नहीं कर सकते मानना ही पड़ेगा बड़े जोरदार शब्दों में स्वामी जी महाराज ने सत्रह दिसम्बर को प्रातन काल मुझको युक्ति बताई और कहा तो जाओ तुम सत्संग करो सोलह चौहत्तर में रात्रि के समय करीब लगभग दस बजे बड़े जोर का हार्ट अटैक हुआ तो रात को वैसे ही पीछ गया सवेरे साढ़े तीन बजे घोर में थोड़ी आवाज निकलने लगी से। तो पहली बात करने लगे कि देवी जी सत्संग का समय हो गया है जिनका हमारा हो गया है जाओ सत्सम करो कह करके दो चार वाक्य मुझको तो सुनाए मैं मैं का अस्तित्व जो स्वीकार करता है वह व्यक्ति परमान माँ के अस्तित्व को इनकार कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं की उत्पत्ति उसमें से हुई है तो जिसमें से हमारी उत्पत्ति हुई है और जिसकी सत्ता हम अपने द्वारा अनुभव करते हैं उसी को भक्त जन्म भगवान करते हैं तो परमात्मा है और परमात्मा में से उत्पन्न हुए हम सब हैं। वह अविनाशी अलौकिक नित्य तत्व है और उसमें से हम सभी भाई बहनों के हम रुचि अनुकी उत्पत्ति हुई है तो ऐसे करके मैंने हिसाब लगाया तो हिसाब लगाया तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जिसमें से मुझको बनाया गया तो वो अविनाशी है उसका कभी नाश नहीं होता इसलिए मैं काफी कभी नाश नहीं होता वो भी अविनाशी हो गया भौतिक तत्वों से बने हुए शरीरों का नाश होता है उसमें भी छूल शरीर यही मिट, -मिट कर के निची में मिलता है सूक्ष्म शरीर उससे अभी समय तक सीखने वाला है और कारण शरीर उससे भी अधिक लंबे असर तक सीखने वाला है फिर भी इन तीनों शरीरों का नाश होता है लेकिन मैं जो अलौकिक तत्व से रचा गया है उसका नाश नहीं होता इस दृष्टि से यदि हम लोग विश्वास थ के साथ अपने विश्वास को निर्वकल करना चाहें उपल्प विकल्प को हटाना चाहे संदेह और क्षमता को मिचाना चाहे तो इस दार्शनिक सत्य का सहारा ले सकते हैं और अपने विश्वास में बहुत ही दृढ़ता ला सकते हैं कि भाई मेरा नाच का इनको बोध नहीं है परिवर्तन का अपने को पता नहीं है और जिसमें से ये निकला है उसका भी नाम नहीं होगा तो उनका नाम नहीं होगा ये बात पक्की हो गई और उनसे हमारा आपका संबंध जो है वो अभी अटूट है ये भी बात पक्की हो गई अचूट संबंध तो है और भक्तों का भी है विचारकों का भी है योगियों का भी है सभी पंखों है, सभी है, सभी समय के अनुयायियों का है उस अटुक संबंध में कभी कहीं किसी को कोई कोई संदेह नहीं होता कोई मतभेद नहीं होता वो वहाँ तक तो बात छठी हो गई। अब एक चीज आ गयी अपने सामने जो कि हम लोगो को हमारी कठिनाई से पार कराएगी। वो कौन सी बात हो गयी कि झूल मुझसे ये हुई कि सदा सदा का संबंधी सम्बन्धी जिसको संत ने बताया ग्रंथों ने बताया वेद पुराण पुराण वायरिक गीता रामायण सब जगह लिखा हुआ है उसके साथ हमने अनेक शरीरों के साथ अपना संबंध मान लिया बस इतनी है और मैं क्या बताऊं ईश्वर से मेरा नित्य संबंध है ईश्वर तो पवित्र महाराज ने सबके सुनाया और अनेक शरीरों से मेरा संबंध है ये माता है ये पिता है ये भाई है ये बंधु है ये मित्र है ये, है ये पुत्र है ये पुत्री है ये संबंध हमने दृष्टि ऐसी देर बुद्धि से स्वीकार किया तो इससे इस स्थल बुद्धि से स्वीकार किए हुए संबंधों का इतना जोरदार प्रभाव मुझ पर है कि जब कभी शांत रहना पसंद करो जब कभी अकेले होना पसंद करो और बाहर से आंखें बंद कर लो तो इन माने हुए अमित संबंध का प्रभाव अपने पर इतना ज्यादा है कि वही सब चित्र दिखाई देने लगता है भीतर भीतर और गुरु के कहने से संत की से ग्रंथ के अनुसरण से जिसका ध्यान करने को कहा गया उसका ध्यान नहीं बनता जिसका चिंतन होना चाहिए उसका चिंतन नहीं होता जिसके प्रति टी होनी चाहिए उसके प्रति चीज नहीं होती बड़ी भारी बाधा मालूम होती है तो करो और होता नहीं है करना है और पार नहीं पाते हैं तो ईश्वर के संबंध को मानना ईश्वर के प्रति स्वभाव से जीवन में प्रियता का उदित तो होना तो ऐसा कठिन हो जाता है ऐसा कठिन हो जाता है कि साधक बहुत ही तकलीफ में रहता है कर दिया गया की तुम, तुम इतनी बेध्यान करो बनता ही नहीं है हैरान है तो खाने जी महाराज ने कहा कि देखो भाई साधन ऐसी कोई मुसीबत की चीज नहीं है कि तुम करना चाहोगे और तुमसे संसार में अनेक प्रकार की मुसीबतों ऐसी जितना धन कमाना चाहते थे नहीं कमा सके जितना सुख भोगना चाहते थे नहीं भोग सके जितना सम्मान पाना चाहते पैसे नहीं पा सके जैसे जीना चाहते थे, थे नहीं जी सके जिंदगी ना पसंद हो गई मरना चाहते थे, थे तो नहीं मर सके ठीक है तो ये सब मुसीबते हैं तो मुसीबत तो करके हार करके संत के पास आए महाराज मुसीबतों से छुट्टी दिलाओ क्या मुसीबत लग रही मेरे से पूछा था समझ ने क्या मुसीबत है तुमको कोई दुख हटाई देती थी हमारा हाँ, आज बड़ा दुख लेकर आई हैं क्या दुख रहती है बोलो तुम्हारा दो चाहमस होता नहीं है बड़ा दुख है तुम तो मुसीबत लेकर करके समझ के पास आए और उनकी सलाह मिली इसलिए मुसीबतों से संत ने सलाह दी आपने अपने को साधक स्वीकार किया साधना का क्रम आरम्भ किया तो साधना भी उसको कहेंगे क्या मुसीबत मंगल जाए ये अब अपनी दशा हम लोग देखें हमने ऐसे ढंग से साधना को पकड़ा है कि वो भी सिर्फ एक भार बनकर बैठ गया। ध्यान करना चाहते हैं नहीं होता है भजन करना चाहते हैं नहीं होता है भगवान में मन लगाना चाहते हैं नहीं होता है तो ये भी एक ऐसी ही मुसीबत हो गई, जैसे कि संसार की परिस्थितियों में मुसीबतों में हम फसे हुए थे तो बात ऐसी नहीं है साधना उसको करते हैं जो आपको स्वाधीन बना दे साधना उसको करते हैं जो आपके जीवन में हल्का कम ला दे साधना उसको करते हैं जो आपसे इस प्रकार से घुन भी एक हो जाए की आपको पता न चले कि अब मेरी साधना बन रही है और अब मेरी साधना टूट गई। उसको सामना नहीं करते हैं, जो लगे कि कभी बन गई है कभी टूट गई है ये बात नहीं है तो ऐसा कैसे होगा भाई तो उसके लिए स्वामी महाराज को जो जो बातें मौलिक रूप में समझ आनी, आई उनके ज्ञान में जिस शब्द का दर्शन किया उन्होंने तो उन लोगों के सामने रखा तो उन्होंने मानव सेवा समिति भाषा में क्या कहा उन्होंने कहा की भाई देखो ध्यान किया नहीं जाता है ध्यान होता है साधन किया नहीं जाता है साधन होता है किया क्या जाता है तो सतसंग किया जाता है सत्संग करो तो साधन होने लगेगा प्रभु की सत्ता को स्वीकार करो उनसे अपने नित्य संबंधों को स्वीकार करो तो संबंध की स्वीकृति से जब उनकी महिमा तुम्हारे जीवन में अंकित होगी संबंध की स्मृति से जब स्थिरता तुम्हारे जीवन में आएगी उनकी उनकी उपस्थिति के अनुभव से, जब सरकता जीवन में आएगी तो तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा ध्यान सब स्वता में ही उनमें लग जाएगा तो मौलिक बात क्या है कि प्रभु की सलाह को स्वीकार करो उसके बाद दूसरा स्टेट क्या है की उनके साथ अपने नित्य संबंध को स्वीकार करो फिर तीसरी बात हमारे जैसे कमजोर लोगों के लिए सबके लिए नहीं सबके लिए महाराज नहीं कहते थे लेकिन मुझको कुछ जाना था समझाना था घबराई हुई दशा में चिंता डाली थे तो मेरे लिए कहा की भाई संबंध के साथ साथ तुम उनकी महिमा भी स्वीकार करो क्यूँ लड़की आदमी तो कुछ ऐसा पा करके और पड़ेगा तो प्रभु सर्वज्ञ है इस बात से मुझे बड़ा आराम मिला खुब आराम मिला क्यों क्योंकि जब समूह में रहते हुए अनेक बार ऐसा कटु अनुभव पाया था मैंने बिल्कुल निष्ठल निर्मल हृदय से बड़ी सद्भावना से बड़ी प्रियता से बात करो काम करो और निकटवर्ती जन समुदाय में से कुछ लोग अकार अर्थ लगाने और विपरीत व्यवहार करने में लग जाते हैं अब किसको किसको समझाते थे किसको किसको कौन सा सर्टिफिकेट दिखाए कि हमारा हृदय निष्ठल निर्मल है बहुत तो चिल्ल ऐसा क्या जन समूह ऐसी ऐसी बातें क्यों जीवन में खुद से बहुत बिगड़ी हुई महाराज ने जब बताया कि ये सर्वज्ञ तो इतना आराम लगा मुझे मैंने कहा चलो उनको भ्रम नहीं होगा बहुत आराम लग गया और उसके बाद से अभी भी विदा तो उन्हीं की है अब तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई देखता की कौन अच्छा कौन बुरा और कौन सुपक्षी कौन विपक्षी ऐसा नहीं दिखता है अभी भी उस तरह की परिस्थितियाँ बनती हैं, लेकिन अब मज़ा आता है अब हमें लगता है कि अच्छा प्यारे, है में मैंने कहाँ कहाँ मेरी दृष्टि अटकित होती तो आप सब ओर से हम अपनी ओर सींचना चाहते है ठीक है आपकी जानकारी में गलती नहीं है आप बिल्कुल तेईस परसेंट मई जैसी हूँ बेटा ही जिसको आप जानते हैं इस बात से बड़ा अपना भ्रम होता है और दूसरों के तरफ ख्याल बिल्कुल तकलीफ होती है कुछ नहीं मौज रही है क्यूँकी जिसको जानना चाहिए वो फिर जानता है मुझको की मैं हूं, क्या कर रही हूँ क्या सोच रही हूँ क्या बचा रही हूँ और कहाँ कहाँ मेरी गलती है तो मेरी गलतियों को दूर करने के लिए मेरी की हुई भूलों को क्षमा करने के लिए मुझमें निर्गुण होने की सामर्थ्य देने के लिए जो सदैव तथर है ऐसे रक्षक ऐसे चिंतक ऐसा अपना निश्चय सम्बन्धित पा करके भीतर से भय और चिंता और घबराहट खत्म हो जाती है तो भय चला जाए चिंता चली जाए घबराहट चली जाए और मेरा एक संबंधी ऐसा है एक अकेला बोली है सारी संबंध उसी में समाहित है उसके अतिरिक्त और किसी से संबंध नहीं है इसमें जरा की तभीता आपके जीवन में आ जाए तो ये बात बिल्कुल पक्की आपको दिखाई देने लग जाएगी की उसके अतिरिक्त तो है तो चिंता चली जाए नहीं चिंता आ जाए तो साधन बन गया भय चला गया तो साधन बन गया उनकी सर्वज्ञता की महिला में विश्वास हो गया तो बाहर की महीने खत्म हो गई एक ही है मेरा अपना एक ही है मेरा अपना तो जब कोई बात भीतर उठते ही है तो किस से निवेदन करूँ तो दो याद आएगी कोई संकट खड़ा हो जाए तो जगत की ओर देखने की जरूरत रहेगी तो एक भविष्य एक बल, एक आत्मविश्वास अभ्यास करना पड़ा कि अपने से निकल आया मेरे भाई ने जो प्रश्न लिखा है उसमें लिखा है मानव साधन प्रणाली। इसीलिए ये भूमिका तैयार किया मैंने समिति की साधन प्रणाली है की जहाँ आपको तो साधन में लगे लगेगी बड़ी कठिनाई हो रही है तो ऐसा सोचिए की कठिनाई के साथ संघर्ष मत कीजिए ध्यान नहीं लग रहा है तो बाहर से जबरदस्ती जबरदस्ती करके ध्यान को पकड़ने की चेष्टा में मानसिक रोग पैदा मत कीजिए लौट करके चले जाइए पीछे कहा चले जाइए ध्यान क्यों नहीं लगा भाई स्वामी जी महाराज कभी कभी गीता भवन की चर्चा है बैठे तो बैठे कर देते अरे भैया मरे हुए संबंधियों को नहीं भूलते हो और जीता जागता सर्वत्र सदैव विद्यमान परमात्मा उसको तो भूल जाते हो मरे हुए संबंधियों को याद करते रहते हो मेरा चला गया अरे तेरा खाते चला देते गए भाई अरे चला गया वो तेरा कैसा रहा भाई और जीता जागता सर्वत्र सदैव अनंत विद्यमान परमात्मा और तुम परमात्मा के विश्वासी और तुम्हें लाज नहीं लगती व्यक्ति में से तो उसकी याद नहीं आती कोई बात नहीं अगर अपने भीतर हमने ऐसा करते हैं। कि क्या बताए उनकी विस्मृति हो जाती है तो जबरदस्ती याद करने की क्रिया से याद नहीं बनेगी जबरदस्ती काम नहीं बनता है तो पीछे थोड़ा सा हट के देख लो अपनी दशा सत्संग करने का जो पुरुषार्थ था उसमें कहीं कमी रह गई होगी इसलिए साधन की अभिव्यक्ति नहीं हुई तो उसमें कमी क्या रह गई थी तो उसमें कमी अगर खोजिएगा आप तो यही मान्य होगा कि सचमुच जिस ऐसी नित्य सम्बन्ध है केवल केवल वही मेरा सम्बन्ध है और कोई है नहीं और किसी से संबंध हो सकता नहीं इस सचिव स्वीकृति में सच्चापन रह गया इसलिए उसके अतिरिक्त और अनेकों जगम पर मेरा लगाव जुटा हुआ लग गया तो याद करने के लिए अभ्यास नहीं करना है और ध्यान को केंद्रीभूत करने के लिए मानसिक क्रियाओं को चालू और पकड़ पकड़ कर एक जगह लाने की व्यक्ति चेष्ट नहीं करनी है ये तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जहाँ संबंध मानेंगे उसका स्टेंट लगेगा और जिसका स्टेंट लगेगा शांति काल में वो घर के सामने आएगा तो जिसका जिसका ध्यान अपने आप आने लगे जिसकी याद अपने आप आने लगे उसका स्टैम्प लगाना जरूरी है और उसके लिए अगर परमात्मा को तो हम लोगों ने चुना है तो उन्हीं को अपना मानो उन्हीं से संबंध रखो उन्हीं की प्रियता को अपने जीवन का लक्ष्य मानो तो इस शक्ति की विकृति से असत्य का नाश हो जाता है और साधन की अभिव्यक्ति हो जाती है और जो बात साधन के जीवन से सहज से आ जाती है वो फिर बनती टूटती घटती बढ़ती नहीं तो साधन में तत्व है और उसकी अभिव्यक्ति होती है मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व उस साधन तत्व के साथ मिलकर एक हो जाता है आपने सुना होगा एक बचन में महाराज जी ने ये कहा कि भाई देखो कभी ध्यान लगे और कभी हटे ऐसा जब तक पता चले तब तक समझो कि परमात्मा ने ध्यान लगा ही नहीं क्योंकि उनमें जब लग जाता है तो फिर हटने की समस्या नहीं बढ़े इसका भी बड़ा भाई वैज्ञानिक और दार्शनिक और आर्थिक आधार है बड़ा जोरदार पृष्ठभूमि है उसमें लग जाने के बाद फिर हटने का प्रश्न नहीं होता अब भक्तों के जीवन में आपने सुना ही सुनाई होती बढ़िया बढ़िया सड़क कथाएँ हैं एक बार लग गया तो फिर उस साधक को ऐसा कभी नहीं याद आता है कि अब हट गया हो हटता नहीं है क्यों क्या होता है तो भाई देखिए जिससे हमारी जातीय एकता नहीं है नित्य संबंध नहीं है आत्मीय संबंध नहीं है उससे हमारा लगाव कभी बना ही नहीं जबरदस्ती करके भ्रम भ्रम ऐसी हमको लगा हुआ लगता है और छूटता है उससे हमारा जितना कभी होता ही नहीं इसका प्रमाण क्या है कि दृश्य जगत में जहाँ जहाँ आप अपनी ओर से संबंध मानते हैं ममता के तागे से बांधते हैं वो आपके साथ झुल मिलकर एक नहीं हो पाते हमेशा ही दृश्य में आपसे अलग आपका दृश्य बनकर रहते हैं और चिंतन में आपसे अलग आपका मानसिक चित्र बनके के रहता है एक नहीं होता तो भीतर या बाहर आंखें छोड़ कर देखो तो बाहर आंखें बंद करके देखो तो भीतर जो आपका दृश्य बन सकता है उससे आपका एकता तो नहीं हुआ समझ गया आता है? ये मैं हूँ और ये एक यंत्र है ये मैं हूं और ये भाई बहन बैठे हैं तो जो मेरा दृश्य बन सकता है इंद्रियों का दृश्य कहो बुद्धि तो का दृश्य कहो स्थूल दृश्य कहो सूक्ष्म दृश्य कहो बाहर का दृश्य कहो आंख बंद करके भीतर मानस कटल पर देखो जो दृश्य बन सकता है वो जीवन नहीं है जो दृश्य बन सकता है वो सदैव ही आपसे भीक है इससे हमारा एकत्र तो नहीं हुआ इसलिए मंजूर महाराज ने कहा कि तो भाई जब तक तुम्हें ऐसा लगता है कि अब तो ध्यान लग गया और ऐसा लगता है कि अब तो टूट गया तो ऐसा संभु क्योंकि बना ही नहीं लेकिन जिससे हमारी नृत्य जिससे हमारा नित्य संबंध है जिससे हमारा हमारी जातीय एकता है जिससे हमारा आत्मिक संबंध है उसमें जब लगता है तो दो नहीं लग जाता तब वो दृश्य नहीं बन सकता तब आप उसके दृष्टि नहीं लग सकते तब क्या होता है दोनों के बीच की दूरी खत्म हो जाती है तो अनुभवी संत क्या कहते हैं गई सुनी लोन की खास मुद्दी ले आप उलट करे को गए फिर भटजन क्या कहते हैं जब हम हैं तब तो खरी नहीं ये समा है।, है हाँ थोड़ा जी हाँ बहुत बढ़िया बात है को इसलिए सामने रखना पड़ेगा कि घर से चलते समय कहाँ का टिकट लिया है उसकी जानकारी जरूरी है कहीं गलत गलत जगत को लक्ष्य अपना, अपना बना लिया है कुछ फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तो साधक को जब कभी अपने को साधक स्वीकार करना है तो उसको यह बात बहुत स्पष्ट जान लेनी चाहिए कि मेरा साधन क्या है मेरा पक्ष कौन सा है इसी प्रकार सामने आ गई और आज हमारी आ, हमारा वो अनुभव नहीं है अभी अभी उसको हम लोगों ने जीवन में अनुभव नहीं किया है लेकिन उस सबसे को अपने सामने रखकर कर फिर करना होगा इसीलिए वहाँ तक की चर्चा जरूरी है सुना दिया तो साधन प्रणाली क्या हुई साधन प्रणाली ये हुई कि जीवन ऐसी सत्य को स्वीकार करो सत्य की स्वीकृति हमारा पुरुषार्थ है और साधन की अभिव्यक्ति अपने आप होती है जो साधन जीवन में ऐसी अभिव्यक्त होता है उसके साथ हमारी एकता होती है फिर साधन का सम्पूर्ण व्यक्तित्व साधन तत्व में बदल जाता है तो साध्य के साधन तत्व होकर साधे से अभिन्न होता है ये मैंने पुरुषार्थ किया जागुरु किया जीवन से सत्य को स्वीकार किया उसका परिणाम क्या हुआ सत्य की स्वीकृति से साधन का निर्माण हुआ उसका परिणाम क्या हुआ साधन का व्यक्तित्व तो और साधन तत्व तो मिलकर एक हो गया उसका परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण व्यक्तित्व तो साधन तत्व तो होकर साध्य से अभिन्न हो गया तो प्रक्रिया पूरी हो गई प्रणाली है और आगे प्रश्नकर्ता माइंड ने लिखा है, तो है मुख। तो भी तो गहन है, और वो क्या है कि शरीरों के साथ मेरा तादाद न होने के कारण एक जड़ता जो जीवन में छाई रहती है उसी के परिणाम से बनने बिगड़ने वाला सबके प्रतीक होता है और सदा के लिए रहने वाला दूर छिपा हुआ मालूम होता है संदेश रहता है है कि नहीं है तो अब जिसको अविनाशी जीवन से अभिन होना है उसको क्या करना पड़ेगा तो नाचवान से अपना तादाद छोड़ना पड़ेगा ठीक है नदात्मिक शब्द इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन उसका बहुत अच्छा अर्थ अच्छा बताता है अपने को एक साथ मिला लेना ये मैं ऐसा मान लेना, तो शरीरों से तालास्म रख कर अविनाशी जीवन के आनंदमय अनुभव से हम लोग वंचित रह रहे थोड़ा थोड़ा सुख तो मालूम हो रहा है अच्छा लग रहा है लेकिन वो अच्छा लगना निरपेक्ष नहीं है वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था निर्दीन अनुकूलता पर आधारित है और अलौकिक जीवन का आनंद जो होता है वो वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति जीव मानी जैसे शरीर इनके संयोग पर आधारित नहीं जाता और सुतल जो होता है तो अब मुख्यत्म की जरूरत क्यों पड़ गई तो इसलिए पड़ गयी की शरीरों से साधात्म को तोड़ना जब अनिवार्य फैक्टर हो गया सब प्रकार के साधकों के लिए तो उस दशा में मौलिक साधना किस प्रकार की होनी चाहिए कि जहाँ हम कह सकें कि अच्छा आवश्यक आवश्यकता पूरा करने के बाद सही प्रवृत्ति के बाद अब सहज निवृति में रहो क्यूँ प्रवृत्ति के लिए शरीरों का सहारा लेना जरूरी होगा तो जहां जरूरी है वहां उनका सहारा लिया काम किया फिर उनको रख दो तो काम ऐसा करना है अपने को एक बिना किए हम रह सके करने का राग मिल जाए और राग रहित होने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम शरीरों के तादाद तोड़ सकें, और शरीरी जीवन में प्रवेश पा सकें, और शरीरी जीवन के आनंदमय अनुभव को ले सकें, और शरीरी परमात्मा के अलौकिक प्रेम का व्यापक प्रभाव जब हो जाए तो ये शुद शुद्ध शुद्ध, अहम रूपी अणु की परिचन्नता टूट करके साधक का संपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु की ओर रसमयी विभूति में समा जाए यह इसके लिए मोख संग अनिवार्य है अशुभ कर्मों का तो मनुष्य के जीवन में कोई स्थान ही नहीं है शुभ कर्म भी करने का संकल्प जब तक है शरीरों का साथ हम नहीं छोड़ सकते उस संकल्प को नहीं छोड़ सकते तो शरीरों तो ऐसी असम्भ रहना साथ नहीं बनेगा शरीरों की आवश्यकता अनुभव करेंगे तो उसका महत्व जीवन में से नहीं निकलेगा तो शुभ कर्म करने के बाद भी करने का यंत्र कर्म और उसके फल और कर्तापन के अभिमान सबसे छूटेंगे तो अशारी जीवन में प्रवेश होगा तो जिसको अशारीरिक जीवन चाहिए जिसको अलौकिक जीवन चाहिए उसको लौकिक तत्वों से बने हुए शरीरों का साथ छोड़ना जरूरी है कि नहीं तो सुसाइड करने से साथ नहीं छूटता है आत्महत्या करने से साथ नहीं छूटता आप सकती छोड़ने की बात है शरीर को लेकर जाकर गंगा जी में सतुरा को खाने के लिए दे दो तो इसी से काम नहीं बनेगा उसकी जरूरत आपके भीतर रह गई तो प्रकृति माता को फिर से काम करना पड़ेगा कहीं से मिट्टी कहीं से पानी कहीं से प्राण वायु बिका करके आपको फिर पर बना करके धरती पर रखना पड़ेगा तो काम बढ़ाना तो तो नहीं चाहिए का नगृत्व इसलिए कुछ ना करने का जो तो तथ्य है उसको दैनिक जीवन में स्वाभाविक बनाने की सलाह है समझ महाराज निधि जहाँ जन समूह को सहयोग देने की बात है वहाँ सहयोग दे दो जहाँ इस शरीर की सेवा का स्वप्न है उसको छोटा रख के स्वास्थ्य रख के पवित्रता रख ऐसी इसकी भी सेवा कर दो